आध्यात्म रामायण बालकांड परशुराम जी से भेंट महा श्री महादेवाच अथ गति श्रीरा मैथिला्योजनत्रति घोराणी ददर्श निपस श्री रामचंद्र जी के मिथिलापुरी से श्री महादेव जी बोले श्री रामचंद्र जी के अच्छा छोड़ो